नय प्रथम प्रकाश छठा मंत्र मूल प्रार्थना ओम ओ यदाशुषे भद्र क्यसि तवेत संगि ऋग्दे हे अंग मित्र जो आपको आत्मा अधिदान करता है उसको भद्रम व्यावहारिक और पारमार्थिक सुख अवश्य देते हो हे अंगिग्रह प्राणप्रिय, यह आपका सत्य व्रत है कि स्वभक्तों को परम आनंद देना यही आपका स्वभाव हमको अत्यंत सुख कारक है आप मुझको ऐहिक और पारमार्थिक इन दोनों सुखों का दान शीघ्र दीजिए जिससे सब दुख दूर हो हमको सदा सुख ही रहे पदार्थ जो अंग हे मित्र दास आपको आत्मा आत्मादि दान करता है उसको तम आप अग्ने हे जगदीश्वर भद्रम व्यावहारिक और पारमार्थिक सुख करीष्यसी देते हो तव आपका अवश्य आवश्य यह सत्यम सत्यव्रत है अंगिरह हे प्राण प्रिय हे अंगिरो अंगाग्नें यस्माशुषे भद्रम क्यसि करोषि तस्तवे तवे सत्यम व्रतमस्ती